श्री कृष्ण लीला प्रसंग श्री कृष्ण देव की वेदांत साधना श्री कृष्ण देव के मन को निर्विकल्प करने का प्रयास विफल होने पर तोतापुरी जी का आचरण तथा श्री कृष्ण देव की निर्विकल्प समाधि श्रीमद तोतापुरी जी ने उपरोक्त प्रकार से विभिन्न युक्ति तथा सिद्धांत वाक्यों की सहायता से उस दिन श्री रामकृष्ण देव को समाधिस्थ करने का प्रयास किया था हमने स्वयं श्री कृष्ण देव से सुना है कि तोतापुरी जी उस दिन मानो अपने जीवन भर की साधना लब्ध उपलब्धियों को उनके हृदय में प्रविष्ट कराकर उन्हें तत्काल ही अद्वैत भाव में समाधिस्थ करने के लिए सन्द्ध हो उठे थे वे कहते थे दीक्षा प्रदान करने के पश्चात न्यांगटा तोतापुरी जी नाना प्रकार के सिद्धांत वाक्यों का उपदेश देने लगा तथा उसने मन को सब प्रकार से निर्विकल्प कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाने को कहा किंतु मेरी स्थिति ऐसी हुई कि जब मैं ध्यान करने बैठा उस समय प्रयत्न पूर्वक भी मैं अपने मन को निर्विकल्प न कर सका यानी नाम रूप की सीमा से मुक्त न कर सका अन्य समस्त विषयों से सहज में मन परावृत हुआ किंतु तत्काल ही उसमें श्री जगदम्बा की चिर परिचित चित्त घनोज्वल मूर्ति प्रदीप्त तथा जागृत रूप से प्रमुदित होकर सब प्रकार के नाम रूप का त्याग करना होगा इस बात को एकदम पूरी तरह से भुला देने लगी सिद्धांत वाक्यों को सुनने के पश्चात ध्यान के लिए बैठकर जब बारम बार ऐसा होने लगा तब निर्विकल्प समाधि के संबंध में मैं प्रायः निराश हो उठा एवं आँखें खोलकर मैंने न्यागता से कहा मुझसे यह असंभव नहीं है मन को पूर्णतया निर्विकल्प कर आत्मचिंतन करने में मैं असमर्थ हूँ नांगटा अत्यंत उत्तेजित होकर तीव्र तिरस्कार करता हुआ बोला क्यों नहीं होगा यह कहकर कुटिया के अंदर चारों ओर देखने लगा एवं एक कांच के टुकड़े पर दृष्टि पड़ते ही उसने उसे उठा लिया तथा सुई की तरह उसके तीक्ष्ण अग्रभाग को मेरी भवों के बीच में बलपूर्वक गड़ा बोला इस बिंदु में अपने मन को समेट लो तब पुनः दृढ़ संकल्प हो मैं ध्यान करने बैठा तथा श्री जगदम्बा की मूर्ति पहले की भांति मन में उदित होते ही ज्ञान को खड्ग के रूप में कल्पना कर उसके द्वारा उस मूर्ति को मैंने मन ही मन दो टुकड़े कर डाला फिर मेरे मन में और कोई विकल्प न रहा तीव्र गति से मेरा मन समग्र नाम रूप राज्य के परे चला गया और मैं समाधि में निमग्न हो गया इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के समाधिस्थ होने पर श्री तोतापुरी जी बहुत देर तक उनके समीप बैठे रहे तदनंतर वे चुपचाप बाहर निकल आए एवं उनके अज्ञात में कोई कुटिया के अंदर जाकर उन्हें तकलीफ न दे इसलिए उन्होंने दरवाजे में ताला लगा दिया तदुपरांत कुटिया से कुछ ही दूरी पर पंचवटी के नीचे अपने आसन पर बैठ दरवाजा खोल देने के लिए श्री रामकृष्ण देव के आह्वान की तो वे प्रतीक्षा करने लगे दिन बीतने के बाद रात्रि आई, फिर हुआ, रात हुई। इसी तरह तीन श्री राम कृष्ण ने श्री तोतापुरी तथा उत्सुकता के साथ तोतापुरी जी स्वयं आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और शिष्य की स्थिति को जानने के लिए किवाड़ खोलकर कुटिया में प्रविष्ट हुए भीतर जाकर उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण देव को वे जैसे बैठे छोड़ गए थे ठीक उसी तरह वे बैठे हुए हैं शरीर में प्राण का चिन्ह तक नहीं है किंतु उनका मुखमंडल प्रशांत गंभीर तथा ज्योतिर्पूर्ण है उनको यह विदित हो गया कि शिष्य बाह्य जगत के संबंध में संपूर्ण मृत प्राय बन चुका है निवात निष्कंप प्रदीप की भांति उनका चित्त ब्रह्म में लीन होकर अवस्थान कर रहा है समाधि रहस्यभेदता तोतापुरी जी स्तंभित होकर सोचने लगे मैं जो कुछ देख रहा हूं क्या वास्तव में यह सत्य है चालीस वर्ष तक कठोर साधना करने पर मुझे अपने जीवन में जिस वस्तु की उपलब्धि हुई है क्या इस महापुरुष ने सचमुच एक ही दिन के अंदर उस पर अपना अधिकार जमा लिया है संशयान्वित होकर तोतापुरी जी ने पुनः परीक्षा करने में प्रवृत्त हुए अत्यंत तत्परता के साथ शिष्य के शरीर पर प्रकटित लक्षणों की वे पर्यावलोचना करने लगे हृदय स्पंदित हो रहा है या नहीं नाग द्वारा श्वासोच्छ्वास हो रहा है या नहीं इस बात की विशेष रूप से उन्होंने परीक्षा की धीर अचंचल काष्ठ खंड की तरह अटल रूप से अवस्थित शिष्य शरीर का उन्होंने बारम्बार स्पर्श किया किंतु उसमें कोई विकार वैलक्षण्य अथवा चेतना का संचार नहीं हुआ तब विस्मय तथा आनंद से विवल होकर तोतापुरी जी चिल्ला कर कह उठे यह क्या दैवी माया यह तो सचमुच समाधि ही है वेदांतोक्त ज्ञान मार्ग का चरम फल निर्विकल्प समाधि और वह भी एक दिन के भीतर भगवान की यह कैसी अद्भुत माया है